ईश्वर का स्मरण ध्यान की पद्धति बहुत सी बातें आपने सुनी समझी इस प्रकार से आसन लगाएं, ऐसे प्राणायाम करें ऐसे प्रत्याहार करें ऐसे धारणा लगाएं। इस इस प्रकार से चिंतन करें इत्यादि इसके बाद भी आप अनुभव करते हैं करेंगे बीच बीच में वृत्तियां आती रहती हैं विचार उठते रहते हैं अनियंत्रित रूप से विचार होते रहते हैं सांसारिक विषयों को उठाते रहते जो ध्यान की प्रक्रिया विधि आपको बताई जा रही है वो अपनी जगह सार्थक उपयोगी होते हुए भी ध्यान के लिए कुछ मूलभूत बातें और करनी होती है अन्य उपाय मोटे उपाय हैं थोड़ा थोड़ा उनसे लाभ होता है और मूलभूत बातें यदि ना हो तो ये स्थूल उपाय अधिक काम नहीं कर पाते और ध्यान के स्वरूप को थोड़ा और समझते हैं ध्यान के बारे में दर्शनों में तीन सूत्र प्रचलित हैं एक सूत्र योग दर्शन का है सबसे अधिक प्रचलित है तत्ययी कतानता ध्यानम् तत्र यानी धारणा स्थल प्रत्यय की अर्थात ज्ञान की एकता एक जैसा बना रहना ध्यान, ध्यान मन के माध्यम से होता है मन में एक ही विषय का बना रहना ये ध्यान कहलाता है विषय को हमने चुना है नियंत्रण के साथ वही यदि चल रहा है तो ध्यान है यदि अनियंत्रित रूप से अन्य विचार आते हैं तो यह ध्यान में न्यूनता मानी जाती है वो अन्य विषय सांसारिक भी हो सकते हैं राग-द्वेष वाले हो सकते हैं सुख दुख वाले हो सकते हैं और कोई आध्यात्मिक विषय भी हो सकते हैं यदि गायत्री मंत्र हमने चुना है और उस बीच में दूसरा मंत्र आ जाता है भले ही वो वेद का मंत्र है तो ये दूसरा विचार दूसरी वृत्ति कहलाएगी ये भी दोष है यदि ओम शब्द का उच्चारण हम कर रहे हैं और ये विचारित है कि अभी ओम पर केंद्रित रहूंगा और ऐसे में गायत्री मंत्र आ जाता है तो ये भी प्रत्येक तानता नहीं हुई दूसरा विषय हमने उठाया इसी प्रकार से ओम का यदि कोई विशेष अर्थ हमने चुन रखा है कि इसी अर्थ पर मुझे केंद्रित रहना है और ओम का दूसरा अर्थ उठा लेते हैं ये भी अनियंत्रित रूप से होने से ध्यान से बाहर चला जाएगा तो नियंत्रित रूप से एक ही विषय बनाए रखना जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बना रहना जब हम परिवर्तित करना चाहते हैं तभी परिवर्तित करना ये स्थिति ध्यान की कहलाती है इसे एकाग्रता कहते हैं समाधि में भी एकाग्रता होती है समाधि के दो भेद हैं एक संप्रज्ञात समाधि दूसरी असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि नीचे की समाधि है जिसमें आत्मा के साक्षात्कार तक की स्थितियां बनती है असंप्रज्ञात समाधि ऊंची समाधि है जिसमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो निचली वाली समाधि संप्रज्ञात समाधि उसमें चित्त एकाग्र अवस्था में रहता है मन एकाग्र अवस्था में रहता है वहां भी एक ही विषय बना रहता है ध्यान में जो एक विषय बना रहता है उसमें और समाधि में जो एक ही विषय बना रहता है मन का उसमें दोनों में अंतर है ध्यान में जो एक विषय बना रहता है वो उस विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता उस विषय में किसी विषय में हम विचार कर रहे हैं विषय का वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता उस वस्तु विषय के बारे में हमने जो पहले देखा सुना है पढ़ा है विचारा है उसे ही स्मृति के रूप में हम उठाते हैं गायत्री मंत्र भी जब बोलेंगे ओम भी जब बोलेंगे इसको हम पहले पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं उसकी स्मृति उठाते हैं अर्थ का चिंतन करते हैं वह भी हम प्रत्यक्ष नहीं कर रहे होते हम पहले ज्ञात ज्ञान के अनुसार उस समय विचार कर रहे होते हैं तो ध्यान में विचार चलता है वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं और समाधि में भी एक ही विषय रहता है किंतु वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान के समय जो विचार होता है वह रहता है लिए। आप सब यहां भी बैठे हैं मैं आपको आपका प्रत्यक्ष कर रहा हूं करते हुए मेरे ज्ञान हो रहा है कि आप ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे ध्यान पूर्वक सुन रहे ये तो प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष के साथ साथ वृत्ति भी है लेकिन वो प्रत्यक्ष अनुरूप है अभी मैं ये नहीं विचार कर रहा हूं कि आप कल यहां बैठे थे आप फला व्यक्ति हैं आपकी पृष्ठभूमि ये है आपके बारे में पिछला कुछ भी ध्यान नहीं कुछ भी याद नहीं करना केवल अभी क्या स्थिति है और यहां से जाने के बाद में अपने कक्ष में जाकर के केंद्रित हो जाऊं कि मैं कक्षा में ऐसे बैठा था सब जने बैठे थे सुन रहे थे मैं ऐसे बोल रहा था ये जो मैं वहां पर इसी विषय को उठाऊंगा ये ध्यान क्या ध्यान में और समाधि में दोनों में एक विषय बना रहता है चित्त में संप्रजात समाधि और ध्यान में किंतु ध्यान में प्रत्यक्ष नहीं होता समाधि में संप्रजात समाधि में प्रत्यक्ष होता है तो तथा प्रत्येकता ना ध्यानम किसी विषय का चिंतन करना एक ही विषय का ये ध्यान कहलाता है। दर्शन में एक सूत्र और आता है ध्यानम निर्विषय मना इसको तो तो तो कि ध्यान क्या है मन का निर्विषय हो जाना मन में कोई विषय ना आना ये ध्यान कहलाता है और इसको आधार बना के बहुत सी ध्यान पद्धतियां कहते हैं कुछ भी आप विचार मत कीजिए बस बिना विचार हुए बैठिए यही ध्यान है आप विचार करेंगे तो ध्यान कहां से होगा उसे ध्यान थोड़ा कहते हैं तो कहा ध्यानम निर्विषयम मनः ख्य दर्शन का सूत्र है तो यह हमें समझने की बात है कि जो ऐसा करवाते हैं वो भी एक साधना की प्रक्रिया है एकाग्रता की प्रक्रिया है वो भी की जा सकती है उस समय हमें बैठा दिया हमें कुछ नहीं विचार करना है फिर उस समय क्या चलेगा Osionfish. कुछ लोग कहते हैं कि बस जो भी विचार आ रहा है जा रहा है आता रहेगा हमें कुछ नहीं करना है लेकिन इसमें भी जो विचार आ रहा है जा रहा है तरह तरह के विचार आ रहे हैं ये तो वृद्धियां हैं ये तो विषय बन रहा है मन में विचार आ रहे हैं कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं कि कुछ भी विचार नहीं बस शांत बैठना है कोई विचार भी नहीं आना है कोई विचार करना ही नहीं है बस यह देखना है कि मैं कोई विचार नहीं कर रहा हूं यह भी अभ्यास होता है एक किंतु भी एक विचार है मैं अभी कोई विचार नहीं कर रहा हूं ये अपने आप में एक विचार है अनुभूति करने की मैं कोई विचार नहीं कर अभ्यास का निषेध नहीं कर रहा हूं कर सकते हैं किंतु इसे यह समझना कि मैं ये ध्यानम निर्विषय मना है कोई भी विषय नहीं उठा रहे मन में एक विषय तो फिर भी रहेगा कुछ लोग इसे भी सोचते हैं कि हां ये एक विषय है तो कहते हैं कि बिल्कुल शून्य हो जाओ, जाओकार कोई रूप नहीं कोई रंग नहीं कुछ प्रलय अवस्था जैसा अंधकार कुछ भी नहीं मैं भी नहीं, एक अंधकार व शून्य जैसा यह भी एक विचार है यद्यपि इसमें सांसारिक विषय नहीं आ रहे हैं किंतु वृत्ति तो अभी बनी हुई है एक विषय तो फिर भी रहता है तो जो ध्यानम निर्विषय मना इस पंक्ति को सूत्र को लेकर के विभिन्न स्थितियां बनाते हैं विषय कुछ न कुछ विषय तो वहां भी बना रहता है ये सूत्र ध्यानम निर्विषयम मनः वास्तव में समाधि का सूत्र है संख्य दर्शन में जहां पर यह प्रक्रिया चल रही है बताते जा रहे हैं ये वहां की सर्वोच्च स्थिति है समाधि के लिए भी ध्यान शब्द का प्रयोग कुछ स्थलों पर मिलता है योग दर्शन में भी ऐसा मिलता है यद्यपि ध्यान अलग समाधि अलग अलग अलग शब्द बिल्कुल परिभाषित हैं फिर भी समाधि के लिए भी ध्यान शब्द का प्रयोग मिलता है तो सांख्य का जो ये सूत्र है ध्यानम निर्विषयम मनः ये वस्तुतः पूर्णतः घटेगा समाधि के अंदर और समाधि में भी असंप्रच्त समाधि में जिस समय मन निरुद्ध अवस्था में रहता है उसमें कोई वृत्ति नहीं होती है और जो परमात्मा का साक्षात्कार होता है वो आत्मा सीधे परमात्मा का साक्षात्कार करता है या यूं कहें परमात्मा आत्मा को अपना स्वरूप बताता है मन में कोई वृत्ति नहीं होती मन बिल्कुल वृत्ति रहित होता है इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं इसे कहेंगे निर्विषयता कोई भी विषय नहीं है मन में तो ध्यानम निर्विषयम मन ये सूत्र वैसे तो समाधि का है यदि इसको हम किसी तरह से ध्यान में लाना भी चाहें तो इस रूप में हम इसको ले सकते हैं कि जिस विषय को हमने उठाया है उससे अतिरिक्त दूसरा विषय ना आना अन्य विषय ना आ जाना अनिकृत रूप से कोई विषय ना आए इसे फिर ध्यान कहेंगे अब दूसरा विषय क्यों आ जाता है कैसे आ जाता है जब हम अपने भिन्न भिन्न विषयों को देखें कि मेरे को कौन कौन से विषय आते हैं कोई व्यक्ति बार बार आते हैं कोई घटना बार बार आती है कोई अपनी समस्या बार बार आती है कोई भविष्य की चिंता बार बार आती है पीछे का कोई जीवन का कोई बहुत सुखद स्थिति बार बार स्मरण में आती है या कोई दुखद स्थिति बार बार स्मरण में आती है बहुत सारी चीजें आ सकती हैं वो सुखद भी हो सकती हैं, दुखद भी हो सकती हैं, अनुकूल प्रतिकूल कुल मिला के वो या तो रागात्मक होंगी या द्वेशात्मक होंगे यदि हमारा उन चीजों से राग या द्वेष हट जाए तो वो फिर आएंगी नहीं जीवन में हमारे साथ बहुत घटनाएं हुई हैं, असंख्य भी कह सकते हैं असंख्य होती नहीं लेकिन कह सकते हैं इतनी अधिक है इतने अधिक व्यक्तियों से हम मिले रहते हैं बहुत सारे सुखों को हमने भोगा होता है बहुत सारे दुखों ने भूखा होता है वो सब तो नहीं है। क्यों कोई आता है अभी और कोई क्यों नहीं आता है जिन साधकों के मन में ऐसे ही सामान्य बातें आती रहती हैं, उनकी तो अभी बिल्कुल भी रुचि नहीं है साधना में उसके महत्व तो को नहीं समझते हैं, तो ये विचार आते रहेंगे उसको कुछ भी आएगा उसको तो गंभीरता रखते हैं, विधि भी जानते हैं प्रयास करने, फिर भी विषय आ रहे हैं, तो कुछ वो विशेष विषय विशे हमारे जीवन से संबंधित उनके लिए हमें विचार कर लेना चाहिए ये परीक्षण करके कि मेरे को कौन कौन से विषय बार बार आ रहे हैं ध्यान में कोई व्यक्ति आ रहा है तो क्यों आ रहा है वो रागात्मक रूप से आ रहा है या द्वेशात्मक रूप से आ रहा है कारण क्या है ये चीजें अन्य समय में विचार कर लेने की होती हैं अंतर यात्रा के रूप में अपने को परीक्षण करने के रूप में मन को देख के और उसका कारण पकड़ना होता है कि एक व्यक्ति क्यों बार बार याद आ रहा है ये मेरे लिए सुखदाई हो सकता है इसलिए बार बार याद आ रहा है या ये मेरे लिए दुखदाई है और उसको मैं हटाना चाहता हूं इसलिए वो बार बार याद आ रहा है उससे संबंधित समस्याओं को हमें व्यवहार काल में निवारण करना पड़ेगा या तो उससे संबंधित चीजें हम हटा लें अनुभव ले लें और ले। व्यवहार नहीं कर सकते तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव रख करके उसे ईश्वर पर छोड़ करके अपने विचार के विषय से हटाना पड़ेगा जीवन में बहुत सारी बातें बातें होती हैं, हैं, हम से विचार नहीं कर पाते। हैं। हमारे से जुड़ी हैं। उन पर हम बहुत विचार करते भी हैं लेकिन उन विचारों को करते करते उन्हीं कुछ विचारों को बार बार बार बार करते हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते निर्णय नहीं निकाल पाते तो बार बार आएगा विषय बार बार आएगा उन समस्याओं का हमें समाधान करके ध्यान में बैठना होता है नहीं तो वो फिर फिर आएंगे ध्यान में उसके लिए अलग समय में अंतर यात्रा की तरह बैठ करके बिल्कुल एकांत में बैठ के गंभीरता से एक घंटा लगे दो घंटा लगे एक दिन लगे पांच दिन लगे महीना लगे गंभीर विषयों में काफी दिन भी चल सकता है लेकिन उनका निर्णय निकाल ल मुझे कुछ करना है तो ये करना है इससे अधिक मैं कुछ कर नहीं सकता जितना करना है वो कर दिया, जो परिणाम आया ठीक है नहीं तो छोड़ छोटी ईश्वर में अब उस पर फिर नहीं विचार करना तो एक एक बिंदु जो बार बार हमारे ध्यान में आ रहा है बाधा खड़ी कर रहा है इसका मतलब है हमने उस पर पूरा विचार अन्य समय में नहीं किया है निष्कर्ष नहीं निकाले उनको धीरे धीरे एक एक करके समाप्त करना होता है जब भी समय मिले एकांत में बैठ करके ये भी ध्यान के लिए एक सच्चा है भूमिका बनाना है नहीं तो समस्याएं खड़ी होती रहेंगी छोटे मोटे विषय सबके साथ में बने रहते हैं छोटा मोटी छोटा मोटा ऊंच नीच हर व्यक्ति के जीवन में कुछ होता ही रहता है सामान्य साधक के मन में वो सब चीजें भी प्रतिदिन आएंगी किंतु जिस साधक की लगन इस दिशा में लग गई है रुचि पैदा हो गई है उसको ये छोटी मोटी बाधाएं ध्यान में बाधित नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रुचि है उसको जैसे हमारे जीवन की तीसियों समस्याएं होते हुए भी जो लौकिक रुचि का विषय होता है उसमें हम एकाग्र हो जाते हैं और तब वो समस्याएं याद नहीं आती हैं हमें हम सबका अनुभव है ये बिल्कुल इसी तरह से ध्यान में भी यदि हमारी रुचि बन गई है बन रही है तो छोटी मोटी बातें तो आएंगी ही नहीं उस समय इसलिए ध्यान में अध्यात्म में रुचि होना बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए स्वाध्याय सत्संग आदि अनुभव आदि लिए योग दर्शन में इसको भिन्न शब्दों में श्रद्धा के रूप में कहा है और उस श्रद्धा को कहा यह योगी की माता के समान रक्षा योगी की ऐसी रक्षा करती है साधक की ऐसी रक्षा करती है जैसी माँ अपने शरीर की रक्षा करती है और वो श्रद्धा क्या है वो ये भावना है कि मेरे को योग सिद्ध हो जाए योगों में भूयात भावना, मन में ये कामना है यदि कि मेरे को योग में सिद्धि पानी है योग में गति करनी है मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है जीवन को सफल बनाना है मुक्ति को पाना है ये भाव यदि अंदर बन चुका है तो छोटे मोटे विचार तो ध्यान के समय आएंगे ही नहीं और जो विशेष विचार आते हैं उनके लिए हमें समाधान करना पड़ता है एक एक करके ध्यान की एकाग्रता के लिए ध्यान की सिद्धि के लिए उपाय मुख्य रूप से महत्वपूर्ण तो उपाय बताए गए एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य अभ्यास क्या है ध्यान के समय हम बैठे हैं दूसरा विचार आ गया हमने उठा लिया उसको रोक करके और फिर से इच्छित विषय में मन को लगा देना ध्यान में मन को लगा देना ये अभ्यास है फिर विषय आ गया उसको रोका ज्ञान से ठीक नहीं है ये पाथा खड़ी कर रहा है फिर आएगा फिर ऐसा ही करना एक उपासना काल में दस बार हो बीस बार हो पचास बार हो सौ बार कितनी बार भी हो ये करते रहना मन को स्थिर करने का प्रयास करते रहना ये अभ्यास है ये मेहनत हो रही है हमारी ये श्रम हो रहा है हमारा ये निरर्थक नहीं हो रही है यदि ध्यान करने वाला संध्या करने वाला ये सोच लेता है कि तो ये विषय आ गया ये विषय बार बार आ गया मेरे से तो ध्यान ही नहीं हो रहा है छोड़ो इसको तो नहीं ध्यान सधेगा और साधक ये भी ना सोचे कि मैंने आज 50 बार वृत्तियां उठी 50 बार रोका मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ ये सारा व्यर्थ चला गया इसको व्यर्थ कभी ना समझे 50 बार वृत्तियां उठी हैं तो हमने 50 बार रोकने का प्रयास भी तो किया है ये संस्कार भी तो हमने अपने पे डाला है ये अभ्यास है चाहे ध्यान काल में संध्या काल में कितनी भी वृत्ति आ जाए यदि आप सतत जागरूक होकर उसको रोकते रहे हैं रोकते रहे हैं भले ही एक घंटे की उपासना में वास्तव में आपने दस मिनट ही ध्यान किया हो बाकी पचास मिनट आपके इन्हीं को रोकने में चले गए हो तो मन में निराशा का भाव समय व्यर्थ होने का भाव में तो सफल ही नहीं हुआ ऐसा भाव कभी न लाए पचास बार वृत्तियां उठी और पचास बार आपने प्रयास किया ये आपकी सफलता है ये आपका पुरुषार्थ है आपने पचास बार प्रयास किया ये अपने आप में बड़ी बात है असफलता तो तब है जब विचार आ जाएं आते रहें और हम सोचें ये तो आते रहेंगे अब चलने दो इन्हीं को कोई बात नहीं इसी का विचार कर लेते हैं। प्रयास को रोक दिया तो कह सकते हैं कि यह सफलता नहीं हुई किंतु तो प्रयास कर रहे हैं तो ये तो सफलता है इसका सकारात्मक प्रभाव आएगा अभी संस्कारों का वेग है वो उठेगा आता रहेगा बार बार आएगा लेकिन ये प्रयास हमारा चलता रहेगा तो धीरे धीरे वो तो संस्कार क्षूण होंगे और एकाग्रता की रुचि प्रयास इसके संस्कार अभ्यास बढ़ता चला जाएगा और इसका परिणाम धीरे धीरे अनुभव में आने लग जाएगा जो अच्छी लगन से करते हैं उनको सात दिन में पंद्रह दिन में महीने में छह महीने में साल में अच्छी मात्रा में प्रभाव दिखाएगा पकड़ में आएगा अब पहले से बहुत अंतर आ गया वृत्ति तो निरोध का पहला उपाय तो है अभ्यास बार बार अभ्यास कर और दूसरा उपाय है वैराग्य यदि हमें ये समझ में आ जाए ये वृत्तियां हानिकारक है अनावश्यक हैं, जो संसार के आकर्षण हैं, ये मुझे कृत्यता नहीं दे सकते मैं दुख तो मिश्रित है वैराग्य का भाव आ जाए ज्ञान के आधार पर तो वो आएंगी ही नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें हमने अपने से संबंधित विषयों से हटा दिया है जो चीजें संसार में हमारे से संबंधित नहीं होती ना हमें सुख देती हैं ना दुख देती हैं वो पै हमारे मन में नहीं आएंगे वो हमें बाधित नहीं करती हैं वेग के रूप में हमारे को बाधित नहीं करती हैं वो छूट जाती है ध्यान की जो एक और परिभाषा कही गई है वो भी संख्य दर्शन में कही है। रागोपहतिर ध्यानम राग का उपहत हो जाना क्षीण हो जाना नष्ट हो जाना ये ध्यान है इसका मतलब है कि जब तक राग रहता है तब तक ध्यान अच्छी तरह से नहीं हो सकता जिसमें राग है वो विषय बार-बार आएगा या हम उठाएंगे दोनों बातें होती है राग समाप्त तो हो गया तो निर्विषयता आएगी ही और जब कोई दूसरे विषय नहीं आ रहे हैं तो हम एक ही विषय पर टिकेंगे प्रत्येक तानता होगी रागो भातेर ध्यानम राग हटेगा ध्यान लगेगा निर्विषयता आएगी ध्यानम निर्विषयम मना और प्रत्येक तानता जो इच्छित है वही विषय रहेगा उसी के संस्कार हम अपने मन पर डाल सकेंगे प्रत्येक तानता ध्यान हम आपस में जुड़ी हुई बातें अलग अलग ढंग से समझाया गया तो एक तो अभ्यास सदैव करते रहना है ज्ञान से अनुभव से संसार के प्रति धीरे धीरे वैराग्य का भाव समझ करके बनाना है दबा करके नहीं थोड़ा प्रयत्न हम करते हैं रोकने का लेकिन समझ के करना है और जो विषय हमारे जीवन में ध्यान में बार बार आता है उसको चिन्हित कर लेना कि ये ये विषय आ रहे हैं और उनके लिए अलग से समय निकाल के विचार कर लेना समाधान कर लेना निवारण कर लेना उसका समाधान हो गया फिर वो ध्यान में बातचीत नहीं करेगा यदि आएगा भी तो बिल्कुल लंग रूप में आएगा उसको हम बहुत आसानी से हटा देंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए बैठिए इस काल में आपको ये देखना है मुझे कौन से विचार अधिक आते हैं व्यक्ति घटना इत्यादि उनको धीरे धीरे देखेंगे पहले प्रभु का स्मरण करें एक बार ओम का उच्चारण सना में कौन सा विचार अन्य विचार बार बार आता रहा कौन कौन से आते रहे उनको स्मरण करने का पकड़ने का प्रयास करें का स्मरण हुआ अधिक किन घटनाओं का अधिक स्मरण हुआ किन आशंकाओं का अधिक स्मरण हुआ किन सुखद स्थितियों का स्मरण हुआ किन भावी योजनाओं को बार बार विचारते रहे बार बार विचारे गए विषयों को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं तो इसमें से कौन से हैं और कौन से राष्ट्रात्मक हैं कौन से सुख से संबंधित हैं और कौन से दुख से संबंधित हैं विषय अधिक आते रहे हैं क्या उनका निर्णय मैंने अभी तक नहीं किया है क्या उन समस्याओं को अली भाती विचार नहीं किया है यदि नहीं किया है तो भिन्न समय में एक एक करके उनका विचार करने की योजना रखें क्या कोई ऐसे विषय हैं जिनका कोई समाधान मुझे समझ ही नहीं आता अथवा मेरे पास कोई समाधान ही नहीं है जिन पर विचार तो अच्छी तरह कर लिया किंतु कोई समाधान नहीं है इसलिए वो विषय बार बार आता है या तो उनका समाधान प्रयास कर लें नहीं तो ईश्वर का छोड़ दो चार पांच चुन लें जो सर्वाधिक आते रहते हैं उपासना काल में जिनको बार बार उठाता हूं ऊपर के एक दो तीन चार पांच को चुन लें और उनका निवारण विचार चिंतन करके कर दें इसके लिए अलग समय में बैठे फिर उपासना काल में कुछ अन्य विचार आएंगे बीच बीच में ये विचार करते रहना होगा आजकल कौन सा विषया हो रहा है अभी इसी तरह से धीरे धीरे निस्तारण साधक को करना होता है अभी की यात्रा में जिन बिंदुओं को चुना है उन पर आगे कार्य करने के लिए संकल्प कर इस विषय का निस्तारण मुझे करना है में जो विषय आते हैं हम यदि केवल उनकी करते मुझे इस पर विचार नहीं करना है तो उनसे पूरी मुक्ति नहीं मिल पाएगी जागरूकता से देखना है पकड़ना है क्या विषय आ रहा है और ये क्यों उठ के आ रहा है बार बार और फिर उस पर समझ से उसको हटाना। ये जो प्रक्रिया है कि विषय आया और चला गया वो आते ही रहेंगे बार बार आएंगे वो विचार बार बार आता ही इसलिए कि वो समाधान चाहता है वो हमारे लिए समस्या बना हुआ है हमारे द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है हम सामान्य जीवन में या तो उनकी अपेक्षा कर देते हैं या विचार जीवन में चुके हम अतिरिक्त गतिविधियों में लगे रहते हैं इसलिए वो बहुत सारे विषय दबे रहते हैं पता नहीं। हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठते वो विषय उठ उठ करके आते हैं समस्या खड़ी करते करती तो चुन करके और उनका निस्तारण करना ये हमें बार बार महीनों तक वर्षों तक करते रहना होता है साधक को भिन्न भिन्न विषय आते जाएंगे उनको उनका निस्तारण करते, करते स्थिति ऐसी आएगी कि कोई ऐसा प्रबल विषय नहीं जो हमारे ध्यान